पिता की मौत हुए चार दिन हो चुके थे वह घुटनों पर चेहरा नीचे किए बैठा था तभी छोटा भाई कान में बुदबुदाया पिताजी के दफ्तर से अकाउंटेंट आए हैं उसने सिर उठाकर सामने बिछे जूट के बोरे पर गमगीन मुद्रा बनाए आलथी पालथी मारकर बैठे व्यक्ति की ओर देखा पांच एक मिनट बाद वो बोरे सहित उसकी ओर खिसका मौत के तीसरे दिन बाद मिलने वाला एक्सक्रेशिया पेमेंट ले आया हूँ सरकार की जीसी पर यही बड़ी मेहरबानी है लो ए पर दस्तखत कर दो उसने दस्तखत कर दिए उन्होंने नोटों की गड्डियां उसकी ओर खिसका दी गिन लो। तुम्हें क्या बताएं पटेल बाबू बड़े अच्छे आदमी थे सज्जन इतने कि बेजा लफ्ज कभी जुबान पर नहीं लाए किफायत पसंद बहुत थे कहते थे एक पैसा भी इधर उधर खर्च करना संतान का पेट काटना होता है उसकी निगाहें उनकी ओर उठ गई हां ऐसा ही सुझाव था उनका लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं वे पीने के शौकीन थे पर पीना नहीं चाहते थे इसलिए कि यह आप गलत बोल रहे हैं उन्होंने ज़िंदगी, तुम बच्चे हो क्या जानो वे तो इसलिए नहीं पीते थे कि पैसा खर्च होगा अच्छा मैं चलता हूं जी अच्छा सुनो ऐसा करो इसमें से सौ दो सौ मुझे दे दो हम एक दो लोग कहीं बैठ लेंगे इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी आप लोगों के शराब पीने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी हाँ तनख्वाह के अलावा जो भी पेमेंट ऊपर से मिलता था उसमें से हमें जरूर कुछ ना कुछ देते थे कहते थे इसकी दारू पी लेना अपने पैसे से हमें पीते देखकर वे बहुत खुश होते थे उसने उनकी और घृणा की दृष्टि से देखते हुए नोट उनके सामने रख दिए ले लीजिए उन्होंने सौ सौ के दो नोट उठा लिए और कहा अच्छा मैं चलता हूं और उठ खड़े हुए